देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र दिया है। भागवत के अनुसार व्यास जी भी जब व्यथित हुए तो नारद जी ने व्यास जी का मार्गदर्शन किया व्यास जी विद्वान है विद्वान भी जब व्यथित होता है किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तब नारद जैसा कोई भक्त पल पल परमात्मा का अनुभव करने वाला कोई महापुरुष व्यथित विद्वान का मार्गदर्शन करता नारद जी के मार्गदर्शन और नारद जी की प्रेरणा के चलते ही फिर व्यास जी के द्वारा हमें श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हुई भागवत की रचना में रचयिता भले ही वेद व्यास जी हैं लेकिन प्रेरक देवर्षी नारद है और मजे की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं तो उसमें भी प्रेरक देवर्षी नारद है वाल्मीकि रामायण देते हैं वेद जी भागवत देते हैं लेकिन दोनों के प्रेरक देवर्षी नारद है ारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है नारद जी के चरित्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है ऐसा लगता है कि धर्म जगत के मानो कॉमेडियन हो। अनादर है यह न्याय है नारद जी के चरित्र के साथ श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा है उनमें नारद जी को भी भगवान का अवतार बताया गया नारद अवतार तीसरे अवतार में भगवान नारद बन के आए हैं हां नारद जी कौतुकी जहां नारद है वहां आनंद है भगवान के जहां भक्ति है वहां आनंद है मस्ती है नारद जी कौतुकी है नारद जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है तो रामायण और भागवत दोनों की रचना में देवर्षि नारद ही प्रेरक हैं उन भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि नारद के श्रीमुख से रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण की कथा को सुना है श्री कृष्ण के महत्व को समझा है उनके स्वरूप उनके सामर्थ्य उनके स्वभाव के विषय में जाना है और सुनकर प्रेम हो गया श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवताम थे निर्विश्य कर्ण विवर ऐर सच भगवान की कथा ऐसी है जो तुम्हारे कर्ण विवर के द्वारा एक बार तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लें तो सारा ताप संताप क्लेश सब मिट जाता है राम कथा का श्रवण कर लिया तो मां पार्वती भगवान शंकर के समक्ष अपने भावों को प्रस्तुत करती हैं कि मैं कृतकृत्य भय हूं अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश सारे क्लेश दूर हो जाते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर तो प्रेम हो गया रुक्मिणी को श्री कृष्ण के प्रति तो भैया खोज अपनी प्रेम परमात्मा से और सेवा संसार की यह शरीर मिला है भजन के लिए मिला है तन विनुवेद भजन नहीं बरना और भजन का मतलब होता है सेवा शरीर और संसार में संबंध है वे एक जाति के हैं इसलिए जितना बन पड़े जब तक शरीर है शरीर से संसार की सेवा तो फिर से याद करें ये जो सूत्र मिल रहे हैं ये महापुरुषों का प्रसाद समझें और पूज्य महाराज जी ने बहुत सुंदर निवेदन किया कि भाई श्रवण करें और ना समझ में आए तो पूछें लेकिन फिर इसका आदर करें फिर उसमें अविश्वास न करें उसका स्वीकार करें उसकी स्वीकृति हो एक तो पूछना किसी से कि भाई वो वो स्थान कहां है फिर वो बताए तो फिर एक विश्वास के साथ चलना चाहिए बिन विश्वास भक्ति नहीं सदगुरु वैद बचन विश्वासा। वास्तव में विश्वास के वट की छाया में ही भगवान की कथा होती भगवान शंकर कथा सुनाते हैं पार्वती जी को वटवृक्ष की छाया में श्री वुशुंडी जी बखान करते हैं राम जी के गुणों का वटवृक्ष की छाया में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा का श्रवण कराया वटवृक्ष की छाया में गोस्वामी जी उस वटवृक्ष को विश्वास का प्रतीक बताते हैं बट बीस अचल अचल अच्छा निज धर अचल निज धर्म विश्वास का प्रतीक अपने धर्म में अटल विश्वास ये बरगद की छाया है और उसके नीचे बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा का गायन भी हो रहा है श्रवण भी हो रहा है विश्वास भक्ति नहीं वह होता है वहां प्रेम नहीं होता जब विश्वास होता है वहां प्रेम होता है इसलिए सदगुरु के वचनों में विश्वास शास्त्रों के वचनों में विश्वास वेद पुराण जो कह रहे हैं यह सत्य है विश्वास श्रद्धा क्या है उसकी शास्त्रीय व्याख्या हमारे ग्रंथों में मिलती है कि शास्त्रों और संतों की जो वाणी है वो सत्य है ऐसी निष्ठा का नाम श्रद्धा है संत जो कहते हैं वह सत्य है ऐसी दृढ़ निष्ठा और फिर उस मार्ग पर चल देना शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है ऐसी उन वाक्यों में उन शब्दों में दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा है और ऐसी श्रद्धा यदि नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय गीता में भगवान कहते हैं ज्ञान श्रद्धा की संतान श्रद्धा माता है ज्ञान पुत्र, श्रद्धा पार्वती ज्ञान गणेश, विश्वास शंकर भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास विश्वासिण याभ्यां विना न पश्य सिद्धा स्वांतमी सदगुरु की वाणी में सदगुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास न हो शास्त्र में जो लिखा है महापुरुषों ने अपनी साधना अपने भजन के पश्चात जो अनुभव किया है उस अनुभव का प्रसाद इन शास्त्रों के माध्यम से हमें वितरित किया गया कबीर ने कहना पड़ा मैं कहता आंखन देखी यह अनुभूति की बात है और परमात्मा अनुभूति का विषय है मानने की चीज नहीं अनुभव गम्य भज ही जे संता भागवत कहता है केवल अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर समस्या है कि हम लोगों के लिए भगवान अनुमान है वो अनुमान नहीं अनुभव बने यह घड़ी है तो इसका बनाने वाला कोई होना चाहिए यह अनुमान वहां धुआं है तो आग जरूर होनी चाहिए तर्कशास्त्र के अनुसार तो अनुमान लगाया वहां धुआं है इसलिए आग होनी चाहिए घड़ी है इसका बनाने वाला कोई होना चाहिए बस उसी तरह यह सृष्टि है तो इसका बनाने वाला भी कोई होना चाहिए एक अनुमान लगाया और फिर उसके आधार पर हमने मान लिया कि ईश्वर है लेकिन यह तो मान्यता हुई भैया कोई मानता है कि ईश्वर है बस उसी तरह कोई मानता है कि ईश्वर नहीं है एक मान्यता इसकी है और दूसरी मान्यता इसकी है एक मानता है कि ईश्वर है और दूसरा मानता है कि ईश्वर नहीं है लेकिन है तो दोनों की मान्यता ये कोई फर्क नहीं है दोनों मान्यता में अटके हुए हैं जो कहता है ईश्वर नहीं है उसको पूछा जाए अच्छा तूने कोना कोना खोज मारा तो कहता है ना मैंने खोजा तो नहीं लेकिन मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है मान्यता है कहता है ईश्वर है अनुभव कर लिया बोले ना मैं मानता हूं कि ईश्वर है तूने देख लिया वो देखा तो नहीं लेकिन मैं मानता हूं कि ईश्वर है घड़ी है तो इसका बनाने वाला कोई अवश्य है बस उसी तरह यह सृष्टि है तो इसका बनाने वाला कोई अवश्य है मैंने अनुमान लगा यह मान्यता है जबकि ईश्वर मानने का नहीं जानने का विषय है। कृष्ण कहते हैं गीता में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ते ज्ञानम तद्विद्धि तो उसको जान बिना जाने विश्वास नहीं होगा और बिना विश्वास प्रेम नहीं होगा ये क्यों चर्चा चल रही है फिर से सूत्र को याद करो खोज स्वयं की प्रेम परमात्मा से सेवा संसार प्रेम परमात्मा से कब होगा जोर लगाने से नहीं होता है जानो उसकी महिमा को जानो उसके स्वरूप को उसके सामर्थ्य को उसके स्वभाव को पहचानो तो शास्त्रों में यही बात है फिर से याद करो गोस्वामी जी को जाने बिनु ना जाने बिना न हो पर प्रती बिन पर प्रती हो नहीं प्रीति बिना जाने विश्वास नहीं होता प्रतीति नहीं होती और बिना प्रतीति के प्रेम नहीं होता भक्ति क्या है भगवान को भोगना संसार के साथ नाता जोड़ लिया हमने तो भोग रहे हैं सुख को दुख को हर्ष शोक मान अपमान सफलता विफलता निंदा स्तुति संसार द्वंद्वमय है उसको भोग रहे हैं भागवत के महात्म्य में तो वेदव्यास जी कहते हैं असारख संसार दुख रूपी विमोह कहा संसार वास्तव में आसार है कैसा है बोले दुख रूपी दुख रूप है और फिर भी उसके प्रति क्यों आसक्ति होती बोले विमोह कहा उसका स्वरूप ही ऐसा विमोहक है बढ़िया वाला भवन देखकर किसको मजा नहीं आएगा है ऐसा बंगला होना चाहिए अपना ऐसी कोठी होनी चाहिए किसी की बढ़िया वाली मोटर कार जारी ऐसी कार अपने पास होनी चाहिए विमोह का सुंदर शरीर आने और जाने वाली संपत्ति पद से मिलने वाली प्रतिष्ठा बहुत अच्छा लगता है सब संसार का यह रूप बड़ा विमोहक है लेकिन कहते हैं है वो दुख रूप पूरे संसार से सुख नहीं मिलता मिल ही नहीं सकता और संसार से कोई सुख की कामना करे तो ऐसा हुआ कि कोई मेडिकल स्टोर में गया और कहा कि भैया दो रुपए का धनिया देना पांच रुपए की चाय पत्ती देना और दस माचिस दे देना एक पैकेट अगरबत्ती का दे दो तो कहेगा महानुभाव यह दवाई की दुकान है यहां अगरबत्ती माचिस धनिया ये सब नहीं मिलता दवाई की दुकान पर जाते हो माचिस धनिया अगरबत्ती नहीं मिलता तो संसार तो दुख की दुकान है आ वहां तुमको सुख कहां मिलेगा असारक खलु संसार है दुख रूपी लेकिन उसका रूप ऐसा विमोहक है बड़ा आकर्षण होता है वो क्या घोर ज्ञान है हमारा कि हम है सुख रूप और हम सुख संसार में ढूंढते हैं संसार के नश्वर पदार्थों में ढूंढते है हम स्वरूप से ही शांत पर हम शांति को खोजने जाते हैं तीर्थों में मंदिरों में कि कहीं एकांत में बैठ गए तो शांति मिलेगी घर संसार छोड़कर आदमी भाग गया जंगल में कहते हैं घर छोड़ के बन में बास कियो। लेकिन मन बासना त्याग कियो ही नहीं घर छोड़ के बन में बास कियो लेकिन मन बासना त्याग कियो ही नहीं पंचकेश बढ़ाए के धुनी तपे सत भोग हरी को दियो नहीं दियो ही नहीं सतसंग को रंग गुमाई दियो सत नाम हरी को लियो ही नहीं कहदास सतार समझरे मना तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं तूने प्रेम पिया पियो ही प्रेम परमात्मा से और संसार की सेवा दुख रूप है संसार जितना हो सके दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करो उन्हें सुख दिलाने की कोशिश करो कैसे उस भूखे को भोजन दिया वो तो ठीक है उस नंगे को कपड़ा भी पहनाना चाहिए उस रोग में मर रहे की चिकित्सा भी बन सके तो करना चाहिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं उसमें देयम दीन जना वित्तम दीन जनों को वित्त दो वो कौन सा वित्त और कौन दीन है गीता नाम सहस्रम उध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम ने सज्जन संगे चित्त देय दीन जना च भज गोविंद भज गोविंद Govindam bhaj mood mate bhaj Govindam bhaj Govindam Govindam bhaj mood mate bhaj Govindam bhaj Govindam bhaj गोविंद गजनी मूढ़ मते प्राप्ते सन्नी ते प्राप्ते सन्नी ते मरण नहीं नही रक्षति रुक्रोकर राजो में